नहीं दिलक भारी निज दुख गे सुना रज कर जाना नेत्रक दुख रज ने सुनाना के असमत सहजन आई तत हर कई सुपथ निवारिष्व पंथ चलावा प्रगट अव गुन गुरावा दायित करिएपतिकाल सतगुनिहा सूत मित्र गुण कहो मृदु बचुन बनाई कामहित मन कुटिलाई कर चितई गतिशम भाई सुकमित्र परिहरे भलाए से कुनारी, कपटी मित्र समचारी सखा सोच त्यागहु बल मोरी विधि गट तो काग में तोरी सहसोद्रीव स्मृवीराबल किरण बीरा ताल बिन यास रघुनाथ दहाये कैबल बारी प्रीति बाली बध भय परीति बार बार ना वह पद सी सा जानि मनहरस कबीसा जा ज्ञान बचन तब बोला कृपांग में भयवलाख संपत्ति परिवार बढाई सब परिहरी करियू शुभ काई के सब राम भगवती के बाधक हीं संतव पदय याधक सत्वित्र सुख दुख जगमाई देखे देखे देखे देखे माया कृत परमारथना बालि परम हित जासु प्रसादा लिहु राम तुम समन विषादा सपने जय हो समुझत मन सकुचाई अब प्रभु कृपा कर हुए भांति अब प्रज भजन परम दिन राति राग संयुत कपिबानी गोले राम धनु पानी जो कछु कहो सत्य सद सोई सखा बचन ममृशान हो मर कटेव स गही नामुखेश माता चले चाक सायक गढ़ा तब रघुमा तद रघुपत सो ग्रीव पठाबा कर निकट बल पावा, पावा। मत बालि क्रोधा तुर धाबा तो दही कर चरण नारि समझावा कति झुम मिलोषो दीवा बहु बंधु के जगल सीवासले सुतलछन रामा लालहुझी किशक्रामा बाले सुनवीर प्रिय समदरसी रघुनाथ जो कदाचि मुई मार होनाथ पर्वत है उस पर सुग्रीव और उनके मंत्री लोग हैं भगवान राम है लक्ष्मण हैं दोनों की मित्रता हो गई और दोनों की ओर के जो जो घटनाएं घटी थी जीवन की वो सब एक दूसरे को बताई पूरा परिचय हो गया और दोनों की समस्याएं भी स्पष्ट होकर के सामने आ गईं भगवान राम की समस्या जब लक्ष्मण जी ने बताई तो सुग्रीव में कि आप निश्चिंत रहें दुखी मत हों धर्धारण करें मैं सब प्रकार से काज में तोरे सब सब प्रकार प्रकार से से आपके जो करेंगे सहायता करेंगे आपके जी की खोज होगी <coughs> सब आश्वासन दिया <coughs> भगवान ने सुग्रीव की प्रशंसा की और कहा तुम यहाँ पर्वत पर क्यों रहते हो तुम्हारा क्या कारण है तो सुख्रीव ने भी सब अपनी घटनाएं किस प्रकार से मायावी को बाली में मारा और तो उसके बाद फिर सुग्रीव राजा बने और सुग्रीव के साथ बालिका वैर युद्ध हुआ ये सब कुछ हो वर्णन सुग्रीव ने स्वयं अपने मुख से बताया और ये भी सिद्ध कर दिया वर्णन के साथ में कि अपना कोई दोष नहीं है मैंने हमने कोई धर्म वृद्धाचरण नहीं किया है बाली के ही मन में दोष आ गया चाहे उसने अनुमान व्रत लगाया हो चाहे उसके मन में अहंकार हो चाहे काम क्रोध हो उसके कारण से हुआ हो इसमें दोष बालिका ही है और भगवान राम को भी समझ में आ गया कि हाँ बालिका ही इसमें दोष है इसलिए सुग्रीव की सहायता करनी चाहिए तो भगवान ने दोनों हाथ उठा करके सुग्रीव से दिया कि मैं करूं। और बालिका बद एक बाण से ही उसका बालिका बद कर दूंगा दूसरे बाण की वोट नहीं, नहीं पड़ेगी और उसको मैं छो छोड़ूंगा नहीं इस प्रकार के भगवान ने सुख्रीव को आश्वासन दिया अब ये प्रसंग मित्रता का प्रसंग था तो उसको अब उसका सिद्धांत मित्रता को बताते वैसे तो दोनों की मित्रता किस प्रकार की हुई वो तो सिद्ध हो गया जैसे जैसे सुग्रीव ने अपनी मित्रता के जो बातें हैं वो सब प्रकट की उसने कि मैंने आश्वासन दिया कि हम आपकी सहायता करेंगे ये वो इसी प्रकार को तो भगवान ने भी उसके आश्वासन के लिए वचन दिया लेकिन देखते हैं आगे चल करके कि भगवान जो है, है सुग्रीव से पीछे नहीं रहते आगे रहते हैं मैंने सुग्रीव हो जाता है पीछे और भगवान राम हो जाते हैं आगे, आगे को मैंने पहले भगवान राम ही आगे बढ़कर के सुग्रीव की सहायता कर देते हैं और उसका खोया हुआ और पत्नी के इत्यादि प्राप्त करा देते हैं सुग्रीव तो बाद में भूल भी जाता है एक लेकिन फिर उसके बाद फिर भगवान राम की सहायता वो भी करता है लेकिन जब भगवान राम भय दिखाते हैं उसे तब वो ऐसा करता है तब देखो मित्रता में मित्रता दोनों और की बराबर होनी चाहिए लेकिन अपनी मित्रता में सुग्रीव कम पड़ गया तो उसको सुग्रीव को, मित्रता के के जो धर्म है, अपने में जानते है कि मित्रता, मैत्री का धर्म क्या हम उसका निर्वाह करेंगे क्योंकि हमारे तो वचन जो है वो बिल्कुल पक्के हैं हम तो टलने वाले नहीं है जो एक बार मुझसे बोलेंगे वैसी करेंगे लेकिन ये सुग्रीव कहीं जो है वो हो, हो अपनी बेहतरी में पीछे नट जाए इसलिए मित्रता के सब धर्म भगवान उसको समझाने लगे तब देखे जो कुछ पाठ कर रहे थे उसमें तो मित्रता की बात पहले बताई सिद्धांत बताते हैं और दूसरी बात ये कि सुग्री के मन में अभी भगवान राम से मित्रता तो कर ली लेकिन भरोसा पूरा भगवान के ऊपर नहीं हुआ लेकिन भगवान ने फिर वो भी सिद्ध कर दिया कि तो हम कैसे भरोसेमंद हैं तुम्हें तो भरोसा करना चाहिए तो अपनी शक्ति भी प्रदर्शित करोगी और फिर जब सुग्रीव को भगवान पर भरोसा आ गया तो भगवान पर भरोसे के माने क्या उसको तो फिर भी आ जाता है अरे वो कहा वो राज्य और पत्नी क्या चाहता था सुग्रीव हो गया विरक्त तो। ये स्थित आ गई लेकिन ये बैराग्य जो था उसका कच्चा बैराग्य था ऐसे वैराग्य तो बार बार जीवन में आते रहते हैं व्यक्तियों को वैराग्य आगे बताएंगे आपको देखो वैराग्य तीन प्रकार के होते हैं एक तो होता है मरकट वैराग्य एक होता है मरगट वैराग्य एक होता है उत्कट वैराग्य वैराग्य की भी बड़ी महिमा है बहुत विचार किया है लोगों ने उत्कट वैराग्य होता है तो स्थायी रहता है लेकिन मरगट वैराग्य क्षण मात्र तो के लिए रहता जब तक मरगट तक गए तब तक तो समृक्त हो जाते हैं जब शव को लेकर के मरकट पर गए उनका अरे जीवन देख लिया यही है क्या रखा है उसमें कोई ऐसा नहीं होता जिसको गैराग न आ जाए समृक्त हो जाए लेकिन वहां से करके जहां घर अपने, अपने अपने गए अपने अपने काम धंधे भी लगे तो भाई राज्य ठंडा हो जाता है फिर वही आ सकियां वही झंझट वही सब सब फिट कर जाते मरकट के मैंने बानर मैंने चंचल मर्कट वैराग्य कैसा होता है क्षण में इधर में उधर अब ये सुग्रीव भी अपनी मर्कटता दिखाता है इसका भी वैराग्य जो, कि जो है उत्कट वैराग्य नहीं है कच्चा वैराग्य भगवान समझ जाते हैं कि कितना वैराग्य आया है इसलिए भगवान उसको जो है उसके वैराग्य को मानते नहीं हैं उसको फिर प्रेरणा देते हैं कि नहीं नहीं तुम बालिश युद्ध करो ये सब बातें जो है इसी प्रसंगों में आ जाती हैं जितनी आगे पड़ हैं देख रहे हैं उसमें तो पहले तो मित्र के धर्म देखो भगवान बताते हैं कि जे मित्र दुख हो दुखारी कर, तो पातक माने मित्र के दुख से दुखी होना मित्र का धर्म है और मित्र दुख में पड़ा हो संकट में हो लेकिन दूसरे मित्र को उसकी जरा भी परवाह न हो तो कहते वो तो महापातकी है पातकी माने पापी है इतने नहीं तो उसने अपने धर्म का कारण नहीं किया लेकिन विपरीत उसके पाप होता है एक पातक पाप साधारण होता है पातक होता भयंकर पातकों में गिनती आती है जैसे ब्रह्म हत्या है गुरु स्त्री रामी है इस प्रकार के कार्य करना जो है वो हो स्त्री की हत्या करना है बालक की हत्या करना है इस प्रकार के पातक कहलाते हैं तो भगवान कहते हैं ये भी एक पातक है कि मित्र हो करके तुमने मित्रता रखी किसी से और उसके फिर जब उसको संकट में पढ़ा तो आप सहायता करने तैयार नहीं हुए उसको दुख नहीं तो ये तो घोर पाप है पर कहते हैं पात्र जो होते हैं साधारण पाप होते हैं तो ऐसे पापियों को तो व्यक्ति उनको देखे भी तो दूसरे व्यक्तियों को पाप नहीं लगते लेकिन पाप की व्यक्तियों को तो देखने से पाप लग जाते अब देखो धीरे धीरे करके ये पाप की तो जो हमारे कॉन्सेप्ट है अपने आगे वो धीरे धीरे लुप्त तो होती जा रही है समाज में सब प्रचलित थी कुछ काल के पहले आपको स्मरण होगा कि किसी जिकाय मर गई तो गोहत्या लग जाती थी गोहत्या लग जाती थी तब तो वो अपना मुंह ढक करके रखता था क्योंकि गौहत्या पातक है अगर कोई व्यक्ति उसको मुख को देख लेगा तो उसको भी पाप लग जाएगा तो दूसरे व्यक्ति को पाप न लगने पागे इसलिए अपने मुख को ढकता था और ढक के अपनी गौहत्या को दूर करने के लिए नवि शारण में जाएगा वहां स्नान करेगा और जब अपने उसको करके आपसे से मुक्त होगा प्रायश्चित कर तब किसी को मुख दिखाएगा ऐसे करके ये जितने भी पातक है उनके दाद व्यक्ति को अपना मुंह ही दिखाना चाहिए दूसरे व्यक्ति को भी पाप लगेंगे तो ये इनको इसलिए कहते हैं देखो भगवान कितने ही विलोकत ऐसे व्यक्तियों को देखने से तातक भारी तो भी पाप लगता मैंने ये साधारण बात नहीं कि मित्र का दुख हो आप उसको परवाह न करोगे इतनी माना ऐसा है कि मित्र का संकट में पड़ता है दुख पड़ता है तो उसके दुख से दुखी होना चाहिए उसके दुख में सहायता करनी चाहिए अब अब दुख तो दोनों को पड़ेंगे मित्र है उसको भी अपने को भी तब तो कहते हैं व्यक्ति की बुद्धि कैसी होनी चाहिए कि निज दुख गिर समय रज कर जाना अपना दुख तो पार के समान हो लेकिन उसको समझे ढूल के बढ़ा कि अपना दुख कोई दुख है नहीं लेकिन मित्र के दुख रज समान समाना मित्र का दुख कड़धर के समान हो तो संजय को सुमेर पर्वत की तरह से बराबर भारी उसका दुख कुछ पर आ गया लेकिन दित्टी दित्टी है लेकिन साधारण व्यक्ति दुर्बुद्धि व्यक्ति क्या हैं कि जहां मित्र को मिलेंगे अपने दुख रोते रहेंगे अपनी समस्या बता रहे हैं उसको अपना कहना भी कुछ चाहेगा तो उसको कहने का मौका तक नहीं देंगे अपने ही दुखन करते रहे। रहेंगे दिखावेंगे रहें अपना संकट को बताना चाहे तो नहीं बता तो, तो नीच ये कहती है कि व्यक्ति को मित्र के सामने अपने दुख को ज्यादा भर्णन नहीं करना चाहिए लेकिन जो मित्र का दुख है उसे पूछना चाहिए और उसके दुख से दुख मानना चाहिए और उसके दुख में दूर करने के लिए सहायता करनी चाहिए देखो तो मूल सिद्धांत वही है कि परहित बस दिन के मन माही ही दिन कहा जग दुर्लभ कुछ ना ही तो परहित की तरफ ध्यान दो संसारी अज्ञानी व्यक्ति दुर्बल व्यक्ति तो अपनी दुर्बलता के कारण से हम ही मरे जा रहे हैं हम ही परेशान है हम ही परेशान है तो व्यक्ति की बिल्कुल ही निकृष्टता का सूचक है बिल्कुल कमजोर है कुछ शक्ति नहीं है सामर्थ नहीं है गैता है बिल्कुल तो ऐसे लोगों का लक्षण ये है अगर व्यक्ति में सामर्थ है ज्ञानमान हुआ बुद्धिमान हुआ तो अपना अहंकार छोड़ के अपने ऊपर मन के ऊपर विजय प्राप्त करता है अपने दुखों के ऊपर विजय प्राप्त करता है दूसरों की सहायता करता है तब व्यक्ति जी है मित्रता में वही धर्म निर्वाह कि मित्र के दुख को बड़ा समझो अपने दुख को छोटा समझो अब भगवान ने भी यही किया अब दोनों को घटित करके देख लेना जहां जहां जितनी भी चर्चा हुई है उसको एक बार इस सिद्धांतों के भगवान कहते हैं ये भगवान जैसा कहते हैं वो स्वयं पालन भी करते हैं करके दिखाते भी हैं मित्र का धर्म क्या है तो भगवान भी मित्र का धर्म पालन करके दिखाते हैं क्योंकि धर्म के विभिन्न लाइन है अलग अलग स्थानों में नाना प्रकार के धर्म आते हैं तो भगवान ने मित्रता का धर्म ही निर्वाह किया है और ऐसा निर्वाह किया है कि सुग्रीव से मित्रता की लेकिन सुग्रीव सुग्री मित्रता का निर्वाह नहीं कर सका जितना भगवान ने किया दु को गिर समा मित्र को दुख जो मीरु समान और जिनके असमत सहज न आई कहते जिनकी की बुद्धि ऐसी सहज बुद्धि इस प्रकार की नहीं है सख कत हठ करी तो वो लोग तो सठ है और उनको मित्रता करनी नहीं चाहिए अगर कोई व्यक्ति ऐसा अहंकारी हो और अपने ही दुखों को सब कुछ समझता हो और तो दूसरे के दुखों को दुख मानता ही ना हो ऐसा व्यक्ति का स्वभाव हो ऐसे तो ऐसे व्यक्ति को मित्रता नहीं करनी चाहिए भगवान कहते तुम कि बिकार में करो किसी से जब तुम मित्र की कोई सहायता नहीं कर सकते उसके दुखों को तुम समझ नहीं सकते तो बिकार में चिंता कर देते किसी अनधिकारी है मित्रता करने के लिए ये कह देते वो तो सठ व्यक्ति है जो जिंदगी ऐसी बुद्धि नहीं है क्या बुद्धि नहीं है कि अपने दुख को तो कम समझे और तो मित्र के दुख को ज्यादा समझे अगर ऐसी बुद्धि नहीं है तो व्यक्ति सत है अगर है तो सत्य मित्रता नहीं करनी चाहिए फिर मित्रता करना मित्रता करने का अधिकारी वही है जो व्यक्ति अपने आप को अपने दुख को कम समझे और मित्र के दुख को ज्यादा समझने की साहस हो गए से कम तो मित्रता करे और सहज भी कहते जिनके असमत सहज में आई सहज के तो माने एक दो प्रकार की बुद्धियां होती एक समझाई नि बुद्धि और एक सहज बुद्धि कभी किसी व्यक्ति को समझा दो कभी देखो मित्र के धर्म ऐसे होते हैं या और कोई धर्म की बातें समझा दो तो यद्यपि वो उनको मानता नहीं था लेकिन समझाया उसको सब तरह से शास्त्र बता दिया संतों की बात भी बता दी तर्क भी दे दिए तो बेचारा क्या करे कहा भाग करके जाएगा हाँ ठीक तो कहते हो हाँ ठीक तो कहते हो मैंने मान लिया तो अब उसने जो मान लिया लेकिन उसने सहज बुद्धि से नहीं मान लिया उसने दबाव में आकर के मान लिया और ऐसे दबाव में आकर के मानने वाला व्यक्ति जो है जो, जो कुछ मानता है वो तो ज्यादा दर बुद्धि में ही टिकता रपट के गिर जाता है फिर वो वैसे ही जैसा के पैसा पहले जैसा फिर हो जाता है तो कहते हैं जब व्यक्ति की सहज बुद्धि इस प्रकार की हो कि अपने दुख को, को, को दुख न समझे दूसरे के दुख को उस दुख समझे तब वो मित्रता करने की योग्य व्यक्ति है तो जिनके असमति सहज न आई सठक हठ कर बेकार में मित्रता करते हैं मित्रता करने का के ही नहीं है कुछ अनिवार स्वतंत्र तो चला रहा अब भगवान बताते हैं कि देखो अगर सच्चा मित्र है तो उसे क्या करना चाहिए उसका मित्र का धर्म बताते हैं पहले तो ये बता दिया कि मित्र के जो अगर कोई मित्रता करने का अधिकारी कौन है ये बता दिया अब बता दी कोई मित्रता की तो अब उसे क्या करना चाहिए और बताते हैं कि कुपथ है, निवार स्वपंथ चलागा मित्र देखे कि वो कुपथ मैंने गर्थ रास्ते पर जा रहा है उसमें दुर्गुण है और जो जो नहीं करना चाहिए इस प्रकार का आसन करता है तो क्या करे उसको तो निवार उसको उधर से हटा दे रास्ते पर न जाने दे सही रास्ते पर उसको लावे समझावे बुझावे प्रेम पूर्वकृत के साथ में शास्त्र इत्यादि प्रमाण दे करके सत्संग इत्यादि भी ले जाकर के, किसी ने प्रकार दिशियां करके अपनी मित्र की भलाई चाहने के कारण से उसको गलत रास्ते पर जाए जाने दे सही रास्ते पर लागे कुपत निवार और सुपन को चलावा उसे दिखाया कि जीवन का सही रास्ता ये है इस रास्ते पर चलो इसी पर तुम भी सुखी रहोगे हम भी सुखी रहेंगे यही सच्चा रास्ता है ये मित्र को दिखाए ये मित्र का धर्म विवादित है नहीं। ये नहीं कि मित्र करता है हमें क्या करना है तो ये मित्रता नहीं हुई उसको गलत रास्ते से किसी प्रकार से जैसे, जैसे रास्ते पर उसे लावे कोई भी कुछ भी बात हो ऐसा करने में हो सकता है कि तो वो दूसरा मित्र अपना मित्र हो, हो। अच्छा नहीं लगे उसे कि देखो ये हमको ऐसी बात बताता है नहीं। नहीं। ऐसे नहीं से करना चाहिए तो भी चाहे उससे झगड़ा करना पड़े चाहे उसको जो है वो कह कहना सुनना पड़े चाहे समझाना बुझाना पड़े चाहे कोई और रुक्तियां ले जाना पड़े अगर मित्र की बात मित्र नहीं मानता है तो अपने मित्र को ऐसे स्थान पर ले जाए पहुंचा दे जहां पर लोगों से उसको महान पुरुष हो दिव्य पुरुष हों यशस्वी हों उनके सामने ले जाए तो वे लोग उसको समझावे बुझावे उनसे उसका सही रास्ता प्राप्त हो लेकिन कोई ना कोई करे उसको और गुण प्रगटे और नहीं दुरावा मित्रता का लक्षण ये है कि गुण प्रगटे उसमें जो गुण है उनको बढ़ा जो कि हर व्यक्ति में गुण गुणुण होते हैं मान लो ऐसा मान लो कि गुण सभी व्यक्तियों में होते हैं तो उसके जो गुण है उनको गुणों की प्रशंसा करें और उन गुणों को प्रकट होने दे उसमें हाँ? अगर किसी व्यक्ति में है कोई गुण है मान लो मित्र है और मित्र में कोई गुण है लेकिन वो गुण को ज्यादा काम में नहीं ला रहा है हु? अगर मान लो कोई ये है और संगीत का गुण उसमें है जानता संगीत उसके उसके स्वभाव में उसके बुद्धि में उसको का संगीत में रुचि है तो मित्रता धर्म ये है कि उसको संगीत में रुचि है तो और बढ़ाव को तो क्या बहुत अच्छी कला है इसको और और उसके लिए जो सामग्री उपलब्ध करा दो बढ़ास्त को या और दूसरे प्रकार के गुण है मन के गुण है यह सत्यवादिता के गुण हैं या परोत्कार के गुण हैं इस प्रकार के गुण हैं तो उन गुणों को प्रकट होने के लिए अवसर दोस्त को और उन गुणों को प्रकट होने जन्म और अवगुण ही दुरावा और उसके जो अवगुण दुन है दुर्गुण हैं उनको सब्साइड करें। अरे कहा जा हटाओ उनको छोड़ो दुर्गुण की बात जब आवे उसको मिलने और जैसे कि मान ली कोई नशा खाने वाला कोई व्यक्ति है हां? तो मित्र का घर में जब कभी वो नशा खाने को दे अरे हटाओ क्या खाना पीना खाओ आज ना खाओ तो क्या हो गया कल खा लेना ऐसे करके उसको पालन तो नहीं करे उसको उसको उसमें उसमें उत्साहित न करे उसको हतोत्साहित करे दुर्गुणों को दबा दबाव उसको दूसरा अर्थ इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि अन्य लोगों के सामने अपने मित्र के गुणों का वर्णन करें, दुर्गुणों का वर्णन न तो का करे मित्रता है हर व्यक्ति के कुछ ना कुछ गुण होते हैं अपने मित्र के गुणों का वर्णन करें दुर्गुओं को क्यों वर्णन करें ये तो सीधा ही साथ है और देख के लिए तो मैंने शंका न भरा और फिर कहते हैं मित्र को क्या दूसरा धर्म और आगे बताते हैं कि मित्र के साथ जो व्यवहार हो उसमें लेने देने में शंका न करें शंका की बात करें शंका है अगर हम इसको सहायता करते तो पता नहीं बदलेंगे हमें सहायता करे कि नहीं करे शंका होगी इसलिए हम क्या शंका इसको सहायता करें तो ये फिर मित्रता नहीं चलेगी मित्रता तो चलेगी जब अगर मित्र को सहायता की आवश्यकता है तो उसको हम सहायता करें बदले में करे ना करें, करें वो उसकी, उसकी मित्रता का धर्म है वो अपना धर्म जाने लेकिन अपनी ऐसे तो करके कभी कभी इस प्रकार की स्थिति आती है की मित्र से सहायता लेनी पड़ती है जब सहायता लेनी पड़ती है तब भी लोग संज्ञा करते हैं कहीं ऐसा ना हो कि आज हम दो पैसे की सहायता लेंगे और दूसरे दिन हमको इसको दस पैसे की सहायता करनी पड़ेगी तब तो टे में रहेंगे इसलिए सहायता मत लो का चक्कर में मिलो जब हम सहायता उससे नहीं लगे उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी हम तो सहायता मांगेंगे तो ये भी क्षमता की बात है तो फिर मित्रताप का ही बात की फिर ऐसी मित्रताप छोड़े की न एक दूसरे की कोई सहायता भी नहीं करते न लेना है ना देना है न कोई सहायता करनी है न किसी के दूसरे के दुख से दुखी होना है तो मित्र बात किया इसलिए कहते हैं कि देख ले तो मैंने में भर बल अनुमान सदा हित कहते हैं कि अपना बल अनुमान करके और उसके सदा जो है उसका हित ही करे मित्र <coughs> का हित करे हित में सभी बातें आ जाती सहायता भी करे उसके सब सदगुणों को भी बढ़ा दे सनमार्ग पर भी लगा, लगा दे ये सभी हित में आ जाता है मित्र का हित करने में सभी प्रकार की बातें आ गई और बल अनुमान के माने कहीं शारीरिक शक्ति की जरूरत पड़ेगी कहीं धन की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी कहीं बौद्धिक बल की आवश्यकता पड़ेगी कहीं जल शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी तो जहां जिस समय मित्र की सहायता करने के लिए जिस प्रकार की शक्ति की बल की आवश्यकता हो उस समय उस बल का उपयोग करके मित्र की सहायता करनी चाहिए बल किससे बल्कि जब बल लगावेंगे तब तो सहायता उसके होगी शास्त्रों में आप देखेंगे तो मानव पांच प्रकार के बल होते हैं और आप ये देखेंगे शास्त्रों में जितनी कहते हैं मानता है, है ऐसा लगता है कि सब लोग बिल्कुल फुरसत ही खोजते रहते थे सब जोड़ फिर उनको था कि पांच प्रकार के बल होते हैं उन पांच प्रकार के बलों तो तो का व्यक्ति जब बलवान व्यक्ति हुए है, जब एक के बाद एक के बाद एक और फिर उनको फिर ऑर्डर में भी लाए उनको की किस ऑर्डर से सबसे कमजोर बल क्या है उससे बड़ा बल क्या है उससे बड़ा बल क्या है उससे बड़ा बल क्या है तो उसने गिनाया कि सबसे कमजोर बल जो है व्यक्ति का शारीरिक बल है और सबसे बड़ा बल जो है वो प्रज्ञा है ज्ञान जो परमार्थ ज्ञान है वो सबसे बड़ा बल है और बीच में अन्य बल है धन बल है सहायकों का बल है मंत्रियों का बल है इस प्रकार के बीच के और जो बल हैं वो मध्य मध्यम कोट के बल इस प्रकार तो जहां जिस प्रकार के बल की आवश्यकता हो तो उस प्रकार के बल का उपयोग करके दूसरों की सहायता करिए बल अनुमान हित करी और विपत काल कर सतगुण एहा कहते कि अब मित्र का वैसे तो सामान्य मित्रता है है लेकिन जब मित, अपना मित्र विपत्ति में हो तब क्या करें कि दिप, विपत्ति काल कर सतगुण नेहा सतगुण माना सगुण नेहा मन ने प्रेम मित्र से प्रेम तो होता ही है लेकिन साधारण अवस्था में तो प्रेम कम लेकिन जब मित्र विपत्ति में हो तब तो तो सब ना प्रेम उसके साथ में हो जाना चाहिए अब जो तो सब बातें उल्टी संसारी व्यक्ति क्या करेंगे स्वार्थी व्यक्ति कि जब देखेंगे कि मित्र खूब सम्पन्न है आनंद में है मौज में है, है तब तो, तो बड़ी मित्रता दिखा रोज रोज उसके ठाड़े होंगे रोज रोज उसके साथ खाए घूमेंगे अब जब देखा कि मित्र संकट में पड़ गया तो मुँह नहीं दिखाएंगे ढाग होंगे उसका उल्टा भगवान बताते मित्रता का लक्षण ये जो संकट में होकर तो उसको करे सुर्खी कहे संत मित्र गुण ये हा सुखियां कहती हैं कि संत मित्र के ये गुण हैं मैंने मित्र दो प्रकार के होते सठ मित्र और एक मित्र मित्रे अच्छा मित्र जो होगा साधु मित्र भला मित्र होगा तो वो मित्रता इस प्रकार ही करेगा आपत्काल पर चारी धीरज धर्म मित्राता उसमें नहीं आता हाँ तो वही कहते हैं विपत्ल कर सतगुण नेहा उसी समय तो मित्रता की जो है परीक्षा है उस समय अगर मित्र प्रेम दिखाता है तो, तो मित्र तो है तब मित्र है तो विपत्ल नेहा सत्य कह संत मित्र गुन एहा आगे कहे मृदु बचन अब जो दुष्ट मित्र है उनका सठ मित्रों का लक्षण बता देने आगे कह बचन कहे मृद वचन बनाई और पाछे अनहित तो मन कुटलाई सामने जो है वो क्या करते हैं आगे मैंने आगे के मैंने सामने खड़े जब दुख के सामने खड़े हो मिलते हैं उस समय क्या करते हैं मृद बचों में बनाए बड़ी मिठी